ठीक है सर वो गाती हमारे क्या बात है आप लोग बातों में इतने मगन हैं कि मेरे आने की आहट भी सुनाई दी नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी हम अपनी ही बातों में इतने व्यस्त थे कि हमने आपको आते नहीं देखा दीदी अच्छा अच्छा आज हमें बच्चों में भाषा विकास पर चर्चा करनी है और आप लोग अपना ही भाषाई कौशल बढ़ाने में लग गए <laughs> अच्छा तो चलो आज भाषा के विषय पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा खेल खेलते हैं ठीक है ठीक है।, है।, है।, है सब लोग आंखें बंद करके कुछ सोचो हुँ। अच्छा।, हुँ। अच्छा अच्छा अब आंखें खोलिए जुबेडा आप बताइए आपने क्या सोचा दीदी मैं सोच रही थी कि आप यह क्रिया क्यों करा रही हो <laughs> अच्छा मंजू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 anek anubhav dwara bachchon ko un kaushalon ke liye taiyar karte hain prathmik star par jakar jab bachcha 5 ya 6 varsh ka hota hai tab use padhna likhna sikhana chahiye par didi hum to purv prathmik star ki charcha kar rahe the balwadi ya anganwadi mein kya padhna likhna nahi sikhayenge nahi madhu purv prathmik shala mein hum bachchon ko sunne ki kriyaen bolne ki kriyaen aur padhne ki taiyari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 उसने दहाड़ते हुए कहा मैं इस जंगल का राजा हूं तुम कौन हो mm. की दीवारों से टकराकर उसकी आवाज वापस जिसे सुनकर शेर और भी गुस्से में बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा mm. कुएं से फिर आवाज तुम्हें खा जाऊंगा शेर फिर बोला अच्छा रुको मैं अभी आता हूं कहते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी और शेर की कहानी देखो कहानी तो बहुत अच्छी सबके चेहरे तो देखो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 कोई एक रोज मेरे पास आ जाया करे सभी जानवरों के दिन मैं निश्चित कर देता हूँ बारी बारी से सभी जानवर आते रहें और मैं खाता रहूँगा और हाँ अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो तो तो, तो सब को खा जाऊंगा तो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 था मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी मैंने क्या किया मैंने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें एक और शेर दिखाई दिया मुझे और उसने गरजते हुए कहा मैं इस जंगल का राजा हूं तुम्हें तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है तुमको मैं खाऊंगा ताजी मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया मैं बहुत मुश्किल से पिजा छुड़ाकर आपका हूं इसलिए देर हो गई इसलिए देर हो <laughs> गई शेर राजा ने इतना सुना तो गुस्से से आग बबूला हुआ और तेजी से दहाड़ते हुए कहा <laughs>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 चलो ये खेल भी करके देखते हैं जी ठीक है जी जी, जी क्रिया तो आती है ना आप सबको मैं दे पहला बच्चा कोई भी लयात्मक शब्द बोलेगा हम उसके बाद वाला बच्चा दूसरा शब्द बोलेगा जिसकी लय पहले वाले शब्द से मिलती हो जी तो शुरू करें जी जी, जी।, जी।, जी। आलू चालू भालू कालू बालू इस क्रिया में बच्चे शुरू में तो निरर्थक शब्द कहेंगे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 दे रि वो जिस क्रिया में बच्चे अंताक्षरी की तरह खेल रहे थे वही ना हा, हां हा, हा। हा। चलो हम भी खेलते हैं हु? हु? मैं एक शब्द कहूंगी जैसे कल हु? जी मेरे बाद जो होगा वो ल से दूसरा शब्द बोलेगा ठीक है हु? हु? और उसके बाद जो होगा वो अपने से पहले व्यक्ति ने जो शब्द कहा होगा ना उसकी आखिरी आवाज से शब्द कहेगा अच्छा तो शुरू करें जी मन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 भाषा की वजह से आप लोग कितनी ज्ञानवर्धक जानकारी पाते हैं यही यही तो भाषा का कमाल है <laughs> <laughs> अच्छा भाई अब कमाल तो बहुत कर लिया <laughs> यही कमाल अब अपनी आंगनवाड़ी में करके दिखाओ तो जाने ठीक है जी अच्छा दीदी गुरुजी नमस्ते नमस्ते अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम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 द्वनी कारिकम नर्देशन प्रभुदायल खटर तथा नर्मान केंद्रिय शैक्षिक प्राध्योकी की संस्थान NCRT नई दिल्ली।